नारायण दास प्रिया प्रियो नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगटे जीवन रसिक रसाल प्रगटे जीवन रसिक रसाल नमो भक्त सुमा lal krishna gobinda gobinda gopalanand lala krishna gobinda gobinda gopalanand lala krishna gobinda go अपने लोग गोविंद गोपाल नंद राय गोविंद गोविंद गोपाल श्री रत्नावती जी पौराणिक काल के एक परम भक्ता के चरित्र का स्मरण किया गया सबरी जी का तो इस युग की भी एक परम भक्ता स्मरण होना चाहिए श्री मीरा जी की चर्चा भी आ ही चुकी है और अत्यंत प्रसिद्ध है मीरा जी का चरित्र कर्मेती का चरित्र हो चुका है किंतु रत्नावती जी का चरित्र अधिक प्रसिद्ध नहीं संतों में तो प्रसिद्ध है जन में बहुत अधिक मीरा के जैसा प्रसिद्ध नहीं चरित्र बड़ा अद्भुत है कल भक्ति महारानी के श्रृंगार का निरूपण किया गया वो इस चरित्र के पूर्व में उसे कहना इसलिए अतिशय आवश्यक था कि रत्नावती के चरित्र में आप ध्यान करेंगे तो आपको दृष्टिगोचर होगा दिखाई पड़ेगा कि सुसज्जित श्रृंगारित भक्ति श्री भक्तिमती रत्नाजी रत्नावती के हृदय में विराजमान ही नहीं है अपितु उनके हृदय निकुंज में भक्ति नृत्य कर रही है आप लोग पुनः स्मरण करें श्रद्धाई फुले लो उन्वण कथा मेल अभिमान अंग अंगनी चुराई आई लवन कर मेल अधिमान अंग अंगनी आए आंगु छाय दया नवन बसनपन सौल लगाइए बन सुनीर अनुवाए अंगु, अंगु नवनी प्रसन्नपण सौल धु सेवा कर्ण फूल सेवा करन मानसी से सुनथ संग अन्य नई मानसी सुनथ संग अन ृंगार चारुख मारानी पृंगार चारु रहे जो निहार लह लाल चारी जाइए पूरे छंद की व्याख्या रत्नावती जी का चरित्र है रत्नावती के चरित्र में सबसे पहले रत्नावती जी के हृदय में गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की शिष्या अपने महल की ही एक दासी के सत्संग से श्रद्धा का उद्भव श्रद्धा प्रकट होना मानो रत्नावती ने अपने हृदय में विराजमान भक्ति महारानी का का फुले अर्पित कर दिया दासी के से श्री कृष्ण कथा एवं उनके प्राण प्याव श्री रत्नावती ने दूसरी सेवा भक्ति मानी की, की अपने हृदय में विराजमान भक्ति महारानी के श्री अंग में उलटन अर्पित कर दिया और उस अवटन से अभिमान रूपी मल की निवृत्ति होगी फिर श्रवण के बाद मनन मनन के द्वारा श्री वृंदावन बिहारी महारानी रत्नावती ने मनन करके मनन रूपी जल से अपने हृदय सिंहसन पर विराजमान भक्ति महारानी को स्नान करा दिया फिर अतिशय दया भाव की तौलिया से अंगो से अपने हृदय कुंज में विराजमान भक्ति महारानी का अंग प्रोक्षण कर दिया फिर रत्नावती जी ने नम्रता रूपी दीनता रूपी वस्त्र वह अपने श्री हृदय में विराजमान के श्री अंग में अर्पित अर्पित किया, की साड़ी की और फिर प्रतिज्ञा पूर्वक जो श्री कृष्ण का भजन है श्री नंद नंदन की अष्टयाम सेवा है संतों की निष्ठापूर्वक जो की प्रतिज्ञा उस प्रतिज्ञा रूपी इत्र को अपने हृदय में विराजमान भक्ति महारानी के वस्त्रों में समर्पित किया और फिर के दिव्य आभूषण अपने हृदय में विराजमान श्री अंग में धारण कराए और हरि सेवा एवं संत सेवा के हरि सेवा और संत सेवा के माध्यम से अपने हृदय कुंज में विराजमान भक्ति महारानी के दोनों कानों में रत्नावती जी ने कुंडल अर्पित किया एवं सुन के जोग मिली रंग रली है आगे चरित्र में प्रियादासी कहेंगे ऐसी मानसी सेवा सिद्ध हो गई रत्नावती को कि दिन दिनों रात में भगवान की सेवा के भाव में डूबी रहती जब रात्रि को सो जाती तो सोते ही भगवान के नित्य निकुंज में सहचरी वेश से गोपी वेश से वेस सेवा में पहुंच जाती सुपन की जोग मिली रंग रली है स्वप्न में संसार के दृश्य नहीं दिखाई पड़ते स्वप्न में श्री कृष्ण का मिलन होता श्री वृंदावन का दर्शन होता अनंत ब्रज गोपियों के समूह के मध्य युगल श्याम का दर्शन होता और हृदय की चंद्रिका के प्रकाश में और महाराज का दर्शन भी होता स्वयं रानी महाराज में सम्मिलित होती ये उसकी मानसी सेवा मानसी सेवा की नथ अर्पित की और नित्य सत्संग का अंज उसने अपनी आंख में आंज दिया और अंतिम में श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन की उत्कट अभिलाषा की जो व्याकुला है चाह है उस उत्कट अभिलाषा रूपी चाह की वीरी वीरी जानते हैं पानवीरी भक्ति महारानी के मुख कमल में अर्पित किया और प्रियादास कहते हैं इस प्रकार से कोई अपने हृदय में विराजमान भक्ति का श्रृंगार कर लेवे तो फिर उसे लालजी और लाडली जी को बुलाना नहीं पड़ेगा युगल सरकार को आमंत्रित नहीं करना पड़ेगा रहे जो निहार ऐसी भक्ति महारानी को हृदय में विराजमान करके जो उसे निहारता है ऐसी भक्ति महारानी का दर्शन करता है तो उस भक्ति महारानी के दर्शन का फल क्या है बुरे लहे लाल प्यारी लाल प्यारी लहे लाल माने श्री राधा वल्लभ लाल और प्यारी माने श्री वृषभान दुलारी राधा रानी युगल सरकार दोनों को प्राप्त करेगा लहे लाल प्यारी गाई अथवा लाल माने श्री जानकी वल्लभ लाल और प्यारे श्री राघव प्राण प्यारी जनक दुलारी श्री किशोरी जी इनको प्राप्त करेगा दोनों ही एक हैं श्री सीताराम जी और श्री श्यामा श्याम दोनों दो नहीं हैं एक ही हैं। ये सब एक ही हैं। हमारे श्री मलुकदास जी महाराज जहां विराजते हैं हम लोग निवास करते हैं जहां मलुकदास जी का भजन स्थल है वृंदावन में उनकी पावन समाधि है वहां श्री मलुकदास जी का एक पद है उनकी वाणी का बड़ा प्यारा पद है दशरथ नंदन जनक लड़े ती दशरथ नंदन जनक लड़े ती नंदन, नंदन ब्र भानू लली नंद बसवत नंद जनक लड़ेती बसव नंद जनक सीता पति सुमीरों राधापति सीता राधा पति राधापति सीता पति सुमीरो राधा शिवन अवध गली बस दसुरथ नंद जन कृष्ण छिमग् चली कृष्ण सुखी धीर हजूवर ए जन बलि राम कृष्ण के जनबलिया नंदन जनक लण मलूक रघुवर जदुवर एक ही रामकृष्ण रट रटन भली ऐसी भक्ति महारानी का जो अपने हृदय में दर्शन करता है रहे जो निहार ऐसी भक्ति महारानी की जो अपने हृदय कुंज में मरता है अर्थात प्रीति पूर्वक दर्शन करता है तो लहे लाल प्यारी गाई दूसरा अर्थ ऐसी भक्ति से युक्त जो पूरा श्रृंगार अभिवर्णन किया ऐसी भक्ति से युक्त किसी भक्त को जो प्रेम पूर्वक निहारता है तो लहे लाल प्यारी ऐसे भक्त के निहारने से ऐसे भक्त का दर्शन करने से लाल प्यारी लहे लाल प्यारी श्री युगल सरकार की प्राप्ति सहज हो जाती पूरा स्वरूप भक्ति महारानी का सुसज्जित सुश्रृंगारित स्वरूप श्री रत्नावती जी के चरित्र में प्रकट दिखाई पड़ता है हम छप्पे छंद का पाठ करेंगे और इसके बाद श्री रत्नावती जी के चरित्र का हम आगे का स्मरण करेंगे पृथ्वीराज कुल कुलू भद्रूप रत्नावती पृथ्वीराज पृथ्वीराजू तना पृथ्वीराज नुल बध बतगू परतनावी पृथ्वीराज पुलबधू बत गुप्रतना तथा किरतन प्रेति वीरभवन की बाद कथा कीरतन प्रेति वीरवन के बा महा महाम हो मुदित नित नंद लाल लड़ा मुंग्रीत नंद लाल लड़ा मुंब चरण चिंतवन भक्ति महिमा जधारी कुंभ चरण चिंतवन भक्ति महिमा जधारी पति पर लोभन किय टेक अपनी नै नारी टेक अपनी नई नारी बल अपन सबे ही आमेर सदन सुन बलपन अपन सर्वे विशेष आमेर सदन सुन आज पृथ्वीराजन प्रुल बभू बूप नवतीराजन प्रभू बत भू प्रत ना प्रत्य जनप कु बतभू प्रत नीती प्रदू बु आमेर नरेश महाराज से पृथ्वीराज एक पृथ्वीराज अलग है पृथ्वीराज चौहान और ये पृथ्वीराज आमेर नगर के राजा महाराजा पृथ्वीराज इनका चरित्र श्री भक्तमाल ग्रंथ में स्वतंत्र छप्पे में आया है आमेर अछत कुरम को दर्शन दिया ये पृथ्वीराज महाराज श्री कृष्णदास पिहारी जी महाराज के शिष्य अनन्य भगवत भक्त श्री राम कृष्ण के अनन्य भक्त नित्य विचार करते कि हम द्वारिका जाएंगे पंक्ति सागर संगम में स्नान करेंगे तंख चक्र की छाप लेंगे पर घर में ऐसी ठाकुर सेवा भजन नियम से आपको समय नहीं मिलता सत्संग से गुरु सेवा से आपको समय नहीं मिलता रोज सोचते जाएंगे जाएंगे द्वारिकाधीश से नहीं रहा गया द्वारकाधीश जयपुर के निकट जो प्राचीन नगर आमेर है आप लोगों ने दर्शन किया होगा जयपुर बहुत पीछे बसा है जयपुर के पूर्व में नगर आमेर ही था आमेर के बाद जयपुर बसाया गया तो कय द्वारिकाधीश दिव्य द्वारिका पुरी के सहित आमेर में प्रकट हो बोले आप द्वारिका नहीं आ सकते तो द्वारिका पुरी, समुद्र और गोमती और द्वारिकाधीश में हम सब तुम्हारे सामने उपस्थित हैं लि दर्शन कर लो द्वारिका आने की जरूरत नहीं है द्वारिका तुम्हारे सामने उपस्थित है। ऐसे भक्त जिनके लिए भगवान की नित्य धा, नित्य धाम द्वारिका चलकर आ गया आपने कहा कि द्वारिका में तो द्वारिकाधीश का दर्शन तो हो रहा है हमको स्नान करना है सागर और गोमती का दर्शन तो हो रहा था दृश्य दिखाई पड़ रहा बोले मुझे स्नान करना है तो उमड़ घुमड़ कर सागर का गोमती का जल सामने आ गया